ओम महात्या सांगवेदी छांग परिषद चत्रुद्याय पंचदश खंड पंचम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था तो मंत्र में कहा था देखो जो उपकोशल विद्या का उपासक है तीनों अग्नियों ने जो उपकोशल को उपदेश दिया था प्राणो ब्रह्म खम ब्रह्म खम ब्रह्म वही जो कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो कहा था उसी का ही उपकौशल के गुरुजी ने अनुवाद करके कहा ये सो अक्षण पुरुषो दृश्य के साथ मेंमृतम अवयम तीन गुण का विशेष विधान बताया मैंने जो कम खम करके शब्द से कहा था व्यापक सुखरूप ब्रह्म है कहा था उसी को यहां पर ये सो अक्षण पुरुषों दृश्य तो किसके द्वारा दिखाई पड़ता है छायात्मा नहीं लेना निवृत्त चक्ष भी ब्रह्मचर्यादिशात्म संपन्न नहीं शांत ही विवेक ही चार विशेषण लगाया है ऐसे महापुरुषों को आत्मदर्शन माने अनुभव होता है जैसे दाल में नमक पर नमक देखना माने अनुभव होना अनुभग ऐसा कहा तो वो छह विशेषण गुरु ने लगा दिया ए तद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म और ये तत्त सम्यप वामनी ये छह गुण लगा करके जो उपासना बताई अक्षय पुरुष की उपासना बताई ये उपासक को अथ अन इस उपासक के बारे में गति की चर्चा गति बदलानी है आचार्य स्थिति गति वक्ता बोला था वीडियो ने आचार्य तुम्हारे लिए गति बताएंगे ब्रह्म कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म दोनों ब्रह्म का हमने उपदेश कर दिया फल प्राप्ति के लिए गति आचार्य बताएंगे बोला था उसी के बारे में अथा ये अस्विन शब्द कुरबंधी एक जनह मानी इसकी प्रशंसा है इस उपासक की प्रशंसा इस कुकोशल विद्या की उपासना करने वाले के की प्रशंसिति के लिए प्रशंसा के लिए इसलिए सब संबंधी कर्म को अंत्येष्टि कोई करे या न करे वो तो उत्तरायण में आवेश जाएगा जो बोलना चाहते हैं ब्रह्मलोक ही पहुंचेगा अन्यों के लिए जो कर्मियां होते हैं कर्म करने वाले जो होते हैं उनको सभ्य कर्म सब कर्म न करने पर प्रेर गति मिल जाता है किया हुआ कर्म फल नहीं दे पाएगा उनको प्रतिबंधक हो जाता है सब कर्म न होना इसके लिए सब कर्म न होना प्रतिबंधक नहीं होगा ये कहना चाहते हैं अथा यदि एवं शब्द कुरवं यदि जनतेषम एव अग्निशम श्रीघंधि मारे उपासक हो चाहे कर्मी हो मशान तक दोनों साथ में पहुंचते हैं मशान में जाने के बाद चिता में जब अग्नि में प्रवेश हो जाता है तो अग्नि से दो मार्ग शुरू हो जाता है एक ज्वाला के तरफ जाएगा एक धूम के तरफ चंद्रलोक जाने वाले धूम को प्राप्त होगा फिर रात्रि अभिमानी देवता को प्राप्त होगा तो महाअभिमानी देव से रात्रि अभिमान देव फिर जाकर के कृष्ण पक्ष अभिमान देव दक्षिणाय दक्षिणायन अभिमानी देव ऐसा करके जाएगा चंद्रलोक पाएगा पाए किंतु जो उपासक है वो क्या होगा वो ज्वाला अभिमानी देव को प्राप्त होगा वहां वहां से हो जाएगी उपासक अवकरण होगी ये कहना चाहते हैं तो ते बात अर्चिस अर्ची माने अर्ची अभिमानी देवता लेना अर्ची चेतन नहीं उसको कैसे ले जाएगा अतिवाहक देवों की चर्चा करनी है यहां उसको ले जाने वाले जैसी डाकिया किसी को ले जाता है डाक के थैला ढोता है पत्र ऊन घरों में पहुंचाता है ठीक इसी प्रकार अतिवाहक अविवाहिक देवता है अर्ची का अर्थ अर्ची अभिमानी देवता और वो अर्ची अभिमानी देवता से कहा जाता है कि तो अहरा हैराभिमानी देवता दिना अभिमान देवता के पास पहुंचता है ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है और दिना दिनाभिमानी देवता से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता को प्राप्त होगा अपूर्य पक्ष में कहा था और अपूर्य पक्ष से जो छह महीना है जिसमें सूर्य उत्तर के तरफ उदय होते हैं त्रायण मार्ग उसको प्राप्त होता है और माशाभिमानी देवता से सम्वस्त्राभिमानी देवता को प्राप्त होगा सम्वस्त्राभिमानी देवता से आदित्य को प्राप्त होगा आदित्य आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त होगा चंद्रमा से विद्युत अभिमानी देवता को प्राप्त होगा और वहां एक ब्रह्मलोक से एक पुरुष आता है इधर के लोग आगे नहीं जा सकते आदिवासी देवता वहां तक तो पहुंचाए विद्युत लोग तक तो पहुंचाएंगे विद्युत लोग पहुंचने के बाद जो उपासक को ब्रह्मलोक ले जाना है वहां उधर से एक आदमी आएगा ऊपर मा में ब्रह्मलोक से एक अमानव पुरुष मनु की सृष्टि में नहीं है जो ब्रह्मा जी का मानस संतान है वो मनु की सृष्टि विद्युत लोक से नीचे है कि मनुष्य प्राणी होते हैं तो एक अमानव पुरुष वहां आता है और वहां से वहां पहुंचे हुए जो लोग होते हैं विद्युत लोग पहुंचे हुए उनको वहां से ब्रह्म लोक ले जाता है माना कार्य ब्रह्म कार्यम तो बादरी ऐसा ब्रह्म सूत्र आता है उपासक को कार्य ब्रह्म को ही कारण ब्रह्म को नहीं अश गति पत्ते है शायद इसके गमन कहा ना कारण ब्रह्म में जाने वाले के गमन नहीं होता न त्य प्रणाल उत्क्राम या ब्रह्म है उपासना करने वाले को कार्य ब्रह्म प्राप्त होगा तो ये कहा भाष्य में चल रहा था इसी की बात तो भाष्य थोड़ा हो गया था फिर शुरू से करो अर्थाई ईरानी यथोक्त भ्रमित गतिरुच्य है अब इस समय में इस प्रकार से जो ब्रह्मता है माने छह गुणों को आधारण करके जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है छह गुण बताया यशोक्षण पृष्ठ के दृष्टि ये तद अमृतम अवयम ये गुण वहाँ है और समय गुण भावन गुण बावन तो यथोक् तो ब्रह्मविद तो यही है इस प्रकार माने उपासक को गति गति कहते हैं यद माने यदि जो मंत्र में यद शब्द है उसका यदि है यदि एवं अस्विन एवं दीदी ऐसे उपासक में इस उपासक में सत्यम माने सब कर्म सब संबंधी कर्म जो अंत्येष्टि कर्म जो होता है सब संबंधी कर्म को संप्य, सब कर्मा, सब कहा सवकर्म मृदे सब कर्म जो मरने पर कोई करते हैं यदि चाह न कुरवंती ऋप्लोक यदि कर दें या न करें दोनों स्थिति में सर्वथा भी किसी भी प्रकार से चाहे उसके अंत्येष्टि हो चाहे न हो वह तो एवं वित इस प्रकार उपासन जो होगा तेरह सवकर्मा अकृतना भी प्रतिबद्ध होना ब्रह्म प्राप्त उस सबकर्म के द्वारा प्रतिबद्ध होकर के रुकावट होकर के ब्रह्म प्राप्त नहीं करता है ये बात नहीं और तो ब्रह्म प्राप्त करेगा सबकर्म न होने पड़ेगी न तो कृत्य ना, ना सवकर्मा अश कश्य अव्यधिको लोग और सवकर्म कर से कोई विशेष लोग मिल जाए ये भी नहीं है जो? श्रुति कहती है न कर्म बद्रते को कन्यात्मा ऐसा है कर्म से कोई वृद्धि को प्राप्त तो नहीं होता और कर्म न करने पर इसको हानि भी नहीं होती है वृद्धि भी नहीं हानि भी नहीं कर्म से कोई लेनदेन तो नहीं ऐसा कहा तो श्री कहा वृद्धा स्थिति में है सवकर्मी अनादरण दर्शयन सवकर्म में अनादर दिखाती हुई स्तृति ये बोलती है माने आदर नहीं दे रही श्रुति सवकर्म करे या न करें तो अर्च को ही प्राप्त होना है सब कर्म में अनादरम सब कर्म में अनादर दिखाती हुई जो श्रुति है विद्या स्तौती इस उपासना की प्रशंसा करती है स्तौती माने प्रशंसा भी प्रशंसा करती है श्रुति न सब सबकर्म एवं विदो न करते ऐसा नहीं बोलती श्रुति कि ऐसा जो उपासक होगा उसके सबकर्म नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोलती उसकी प्रशंसा करती है सबकर्म नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोलती है सबकर्म तो होगा ही क्यों अन्य के लिए देखो यहाँ भित्री की दृष्टा हम देते हैं अक्रिय माणे ही सबकर्मणी सबकर्म के न किए जाने पर अंत्येष्टि नहीं करते हैं स्थिति इस्ति, है कर्मणाम फलारंभ में प्रतिबंधक कश्चित अनुमति अनुमीयते अन्यत्र कर्मों का जो फल के आरंभ होना है फल देना है कर्म में कर्म उसमें प्रतिबंधक कश्चित प्रतिबंध अनुमियते कोई न कोई प्रतिबंध प्रतिबंधक का अनुमान किया जाता है अन्यत्र इस उपासक से छोड़ करके अन्यों में कर्मियों में कर्मियों में ऐसा कोई अनुमान किया जाता है कि सब कर्म न करने पर फल के आरंभ में कोई न कोई एक प्रतिबंध आएगा ऐसी कल्पना होती है अनुमान होता है कहा अन्यत्र बोला इस उपासक में नहीं इसको छोड़कर अन्य में कल्पना होती है ये कल्पना से यह और यहां तो इस उपासना में अथवा इस वाक्य में इस वाक्य में विद्या फल आरंभ काल है सवकर्म सियाद नवा ये हाँ। उपासना का जो फल के आरंभ काल हो गया उपासना फल देने के लिए तैयार हो गई अब ब्रह्मलोक देना है उसने तो उपासना विद्या माने उपासना उपासना के फल के आरंभ काल में फल तैयार हो गया है फल आरंभ होने में सवकर्म सियाद नवाह सवकर्म हो या न हो दोनों स्थिति में यदि विद्या व तो अप्रतिबंधन फल आरंभ दर्शक जो उपासना वाला होगा विद्या व उपासना उपासना वाला जो व्यक्ति होगा उसके अप्रतिबंधक फल का आरंभ दिखाती है स्थिति ना कोई प्रतिबंधक नहीं होगा चाहे वो सब गर्व हो चाहे ना हो इसके लिए ऐसा बोलती है पिका। एक उसकी प्रशंसा है ये सुखाकाशम अक्षिस्तम समल भामनी भामनी ये तेवं गुण जो ऐसी उपासना करता है ते अड़ी समय वह अभिशंश ऐसे उपासना करने वाले लोग जो होंगे क्या सुखाकाशम सुख विशिष्ट आकाश माने व्यापक ब्रह्म सुखरूप ब्रह्मा प्राणों ने जो कहा था कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा था सुखाकाशम बोला सुखरूप आकाश वही कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहता है सुखाकाश कम माने सुख और खम मने आकाश सुखाकाश व्यापक आकाश सुखरूप आकाश ऐसा ये सुखाकाशम अक्षिष्टम जो सुखाकाश कहा था अग्नियों ने कहा था किन्तु गुरुजी ने कहा अक्षिष्ट करके कहा अक्षी में है कहा था यह अक्षिणी पुरुषो दृश्य से यह साथ गुरु गुरुजी ने सुखाकाश को अक्षी में कहा स्थान था। बताया था क्या बताया था उपलब्धि का स्थान बताया था उपलब्धि का स्थान होता जैसे गाय का दूध पूरे शरीर में व्याप्त रहता है किंतु उसके जब निकालना होगा तो स्तन से ही आएगा कान से नहीं आएगा सिंह से नहीं आएगा पूछ से नहीं आएगा कान की महिमा है परमात्मा सर्वत्र व्यापक है किन्तु उपलब्धि होगी तो हृदय हो तो में होगा अहम ब्रह्मास्त्र वृत्ति यही बनेगी उपलब्धि का स्थान यही है हृदयम हृदय सब्दय है, हृदि अयम हृदयम ऐसा उपनिषद के हृदय ऐसा होता है हृदय में यह है इसलिए इसको हृदय कहा जाता है हृदय अयम हृदय मान हृदय अयम मने, मने यह आत्मा इसलिए इसमें हृदय कहा जाता है ऐसा ये उपनिषद की व्याख्या हृदय शब्द की व्याख्या हृदय अयम हृदय स्थान था। उपलब्धि का स्थान तो यह सुखाकाशम अक्षिष्टम जो अग्नियों ने कहा था सुखाकाश रूप से कहा था और गुरुजी ने कहा अक्षिष्ट कहा उपकोषण को सम्यर बाब बामनी भामनी कहा गुरु ने कहा अक्षिष्ठ है वो संवेद वाम बामनी है भामनी है भामनी है गुणों का विधान किया था इतम गुणोपासना इस प्रकार के गुण की उपासना करता है उपासना विशिष्ट तो अक्षिष्ट पुरुष की उपासना करता है प्राणसहिताम अग्निविद्यां से ये भी नहीं अग्नियों ने जो कहा था प्राण विद्या को भी पता प्राण उपासना भी कहा था प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म और अपनी उपासना भी बताई थी क्या अग्निविद्या अग्नि उपासना पूरे का तात्पर्य है शोका का तो खम ब्रह्म से कहा हुआ है और अक्षिस्त करके उसी को ये पुरुषो दृश्य थे ये साथ में जो बात है इत्यादि गुरु जी ने वही बताया अक्षिस्त बताया सम्यमनी गुरुजी ने गुण का आधान किया और प्राण सहिताम कैसे ले रहा फिर प्राणोपासना भी साथ में है प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खा है अग्नियों ने और अपनी अपनी उपासना भी बताई तीनों अग्नियों ने तो अग्नि विद्या जो एक उपासते जो इस प्रकार उपासना करते हैं उनका कर्म भूत कहा उनके लिए अन्य कर्म माने क्या है ये सबकर्मादि जो भी होंगे हो चाहे न हो अंत्येष्टि कर्मादि हो चाहे न हो उनका तो क्या हो सर्वथा हर प्रकार हो तो ये अर्थ समय आदि ये लोग तो अर्ची को ही प्राप्त होंगे ज्वाला देव को ही प्राप्त होंगे और अर्ची अभिमानी देवता अभिषम विशांति अर्चिसमय अभिषम विशांति का अर्थ अर्ची को प्राप्त नहीं होना अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त होना क्यों देवता लोग बन के ले जाएंगे उसको ले जाने वाला चेतन होना चाहिए अर्ची एक ज्वाला जड़ है वो कैसे ले जाए यहाँ जहां जो आएंगे आतिवाहिक देवताओं में लेना अभिमानी देवताओं देवता में अभिसंबंधित है प्रतिबंध प्राप्त होते हैं कहा उस देवता को पहले प्राप्त होगा सामने जाने पर उस देवता को प्राप्त होंगे और वहां से आगे फिर दिनाभिमान देव है फिर पक्षाभिमान देव है फिर अयनाभिमान देव है संबस्त्रिमान देव है फिर आदित्य है फिर चंद्रमा फिर विद्युत ऐसा करके जाएंगे फिर वहाँ एक उधर से एक पुरुष आएगा और उनको लेकर चल के चला जाएगा ब्रह्म पहुंचेगा उपासक यही बताना है ठीक है देखें कहा था गतिम बक्तुम आचार्य स्तुते गति भक्ता बोला उदाह था, था तो वो आचार्य गति बताने के लिए पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या प्राणों ने कहा था कम ब्रह्म ख अग्नियों ने कहा पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या जो अग्नियों के द्वारा कहा गया ब्रह्म विद्या है वो प्राणों या कम ब्रह्म खम ब्रह्म उसी विद्या में उसी उपासना में अधिक गुणा ने एवं आचार्यो अन्नवादी गुण का आधार कर दिया यतः अमृतम अवयम् यतः ब्रह्मा और सम्यक वाम बामनी धामनी छह गुण विशेष का आधान कर दिया उसी ने जो प्राणों ने अग्नियों ने जिसको कहा था ब्रह्म विद्या व्य कम ब्रह्म ख्रह्म उसी गुण का आधान के आचार्य ने कहा इधानी अवतामेव गतिम अवतारे जो अग्नियों ने कहा था आचार्य से गतिम वक्ता बोला था गतिम से वक्ता बोला था उस गति को ही अब लेते हैं किस तरह से अंत्येष्टि में जाना है उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त करना है उपासकों ने उसको बतलाना है ये कहा अथा इत्यादिवासी ने कहा था ताम बुम पातरिका हम करोगे ताम मान गति गति को बोलने के लिए पहले भूमिका बनाते हैं पातरिका भूमिका भूमिका बनाते हैं करते हैं यज यदि उसके सभ्य कर्म हो सबकर्म हो चाहे न हो तो अर्थ को प्राप्त होंगे इत्यादि भूमिका <sous -urry sahipsing> करना करणाकणाभ्याम विदुषो न वृत्ति वृद्धिर्न हानि श्रुत्यंतरम प्रमाण कहा देखो सबकर्म करने से या न करने से कर्णा करण दोनों स्थिति में करने पर भी न करने करणा कर्णाभ्याम करना या न करना दोनों स्थिति में सबकर्म करे चाहे न करें कर्ण हो चाहे अकर्ण हो कर्णा कर्णाभ्याम विदुषो मान उपासक सेदुष उपासक का न वृत्तिर्ना भी हानि उसको कोई करने से वृद्धि भी नहीं है सबकर्म करने से कोई विशेष वृद्धि भी नहीं है और न करने से कोई हानि भी नहीं है इसमें अन्य स्तुति की प्रमाण देते हैं क्या वृद्धारण स्त्रुति न कर्मण आप बल दे न कर का उदाहरण दिया ये बताया तो अथा भाष्य का अथा यदुच एवं इत्यादि वाक्य से तात्पर्य कर सकते अथा यदुच इत्यादि जो मंत्र है उसके बाद्य का पहले तात्पर्य दिखाते हैं तात्पर्य क्या है कहा सब सबकर्मणी अनादर ये अनादरम दर्शन विद्यांस्तवती सबकर्म में अनादर दिखाती हुई स्तुति उपासना की प्रशंसा करती है माने इस उपासना में ऐसी विशेषता है सब कर्म कोई करे चाहे न करे वो तो उत्तराण मार्ग से जाएगा ये कहना चाहते तात्पर्यातरम अन्य तात्पर्य इसका क्या तात्पर्य हमने तो कहा न पुनः का भाष्य में कहा न पुनः कर्म एवं विदो न कर्तव्य ऐसा तो नहीं है जो इस उपासक होगा उसको अंत्येष्टि करे ही नहीं ये बात नहीं अंत्यष्टि तो करना ही है अंत्यष्टि तो होगा ही सबकर्म तो होगा ही होगा परंपरागत जैसा होगा सबकर्म होगा किंतु ये तो प्रशंसा के लिए बोला है ये सबकर्म हो चाहे न हो वो अर्जी को प्राप्त होगा करना का मतलब प्रशंसा है यदि विदुषो की सवकर्म कर्तव्यम कस तरी तर से विशेष फिर यदि उपासक को भी सबकर्म करना ही है जैसे अज्ञानियों का किया जाता है कर्मियों का किया जाता है वो इसको भी करना है तो इसमें फिर विशेषता क्या रहेगी इस उपासक की क्या विशेषता जब अन्य के भी सबकर्म होना है तो इसका भी होना ही है तो क्या विशेषता यह समझा है यदि विदुषो की विदुष उपासक है उस उपासक का भी सवकर्म कर्तव्यम सवकर्म यदि कर्तव्य है इसके लिए भी करना चाहिए यदि तो कस तर ही तशेष फिर उपासक की क्या विशेषता दूसरी की अपेक्षा जो अनुपासक होगा उसकी अपेक्षा इसकी क्या विशेषता होगी ये शंका आ गई उसके उत्तर में कहा देखो अन्य के लिए प्रतिबंधक हो जाता है सबकर्म न करने पर कर्म का फल भोगने के लिए उसको प्रतिबंधक हो जाएगा जो कर्म किया था फल भोग नहीं पाएगा प्रति उनका अन्यों की स्थिति है अंत्येष्टि न पर एक अक्रिय मानी ही कर्मणाम फलारंभे प्रतिबंधक कश्चित अनुमीयते अन्यत्र जो अज्ञानियों में ऐसी कल्पना की जाती है जब सब कर्म न होने पर सवकर्मणी अक्रियवाणे के कर्म के न होने पर कि फलारंभे प्रतिबंधक उसके जो कर्म का फल मिल था उसमें प्रतिबंधक कोई कश्चित प्रतिबंधक कोई प्रतिबंधक होगा अनुमत अन्यत्रियों कर्मियों में ऐसा अनुमान किया जाता है या तो वो नहीं है यहां तो करे चाहे न करे वो तो अर्थ कोई प्राप्त होगा करके प्रशंसा के लिए कहा गया एक अनुचार है ठीक है अन्यत्र इति अविद्यावान उच्चते अन्यत्र शब्द भाष्य में दिया उसका अर्थ होता है अज्ञानी अविद्यावान मानी अज्ञानी अज्ञानी के सब कर्म न होने पर फल के आरंभ में कोई प्रतिबंधक होता है ऐसा अनुमान होता है किंतु यहाँ वो नहीं है ये कहना है यह यह शब्द तो का अर्थ क्या लेना भाष्य में यथा यह विद्या फलारंभ काले सब कर्म सबकर्म स नयावत फलारम दर्शद कहा है उससे उपासक का सब कर्म हो चाहे न हो वो तो अप्र फल का आरंभ होगा योग ये कहना चाह रहे हैं तो इसमें यह शब्द का यह मैंने प्रस्तुतवाक्य विद्यावत यह शब्द के उदाहरण ये प्रस्तुत वाक्य यदि छद कुर न ये वाक्य तो अथवा उपासक यह कारण था इसमें तो ऐसा बोला जा सकता है अथवा इस वाक्य में यह कारण अथवा इस वाक्य में अथवा यह माने इस उपासक दोनों तो हो सकता है यह बता। यह प्रस्तुत वाक्य से विद्यावतोत्ति यह शब्द के द्वारा यही कथन है यदि शवकर्मणी अनादर पूर्वकम इति शेषकर्म में अनादर पूर्वक ये फलारंभ दिखाती है सवकर्म न होने पर भी फल मिलेगा उसको एक आना चाहती है प्रशंसा के लिए कहा ठीक है विद्यावत सबकर्म भावाभावर अप्रतिबंधम फलम सिद्ध थी जो उपासक होगा या विद्यावन उपासक उपासक तो विद्यावत सबकर्म भावाभावर सवकर्म का होना या न होना दोनों में अप्रतिबंधम फलम सिद्ध थी बिना प्रतिबंध के फल सिद्ध होगा सबकर्म होने पर भी फल मिलेगा न होने पर भी फल मिलेगा उपासक के लिए ऐसा प्रशंसा की अविद्यावतस्तु जो अज्ञानी होगा उपासक नहीं होगा अनुपासक होगा उसका तो सबकर्मा करणि न फलदानी सबकर्म न होने पर सबकर्म अकरणे सवकर्म न करने पर कर्माणी कर्मा कर्मा न फलदानी कर्म फल देने वाले नहीं होते हैं फल नहीं दे पाते प्रतिबंधक होकर के रह जाएंगे विद्या स्तुतिर यह अभिप्रेता भाव यहां उपासना की स्तुति यहां इष्ट है शवकर्म उसका नहीं होता है ये बात नहीं होती है शवकर्म उसके भी हो जाता है किंतु जो उपासना की प्रशंसा के लिए कहा गया है एक बात ते अर्चिसम एव इतना तत्शब्दार्थम व्याचर्ष ते अर्थिसम अभिविशंति का आया तो ते शब्द से तत्शब्द से क्या लेना है तत्शब्द का ते बना हुआ है तो तत्शब्द की व्याख्या करते कैसे है जो सुखाकाश उपासना करने वाले हैं सुखाकाशम अक्षिष्टम जो प्राणों के द्वारा कहा गया कम ब्रह्म है और अक्षिस्त पुरुष करके गुरु जी ने कहा था यह अक्षिण पुरुषो दृश्य ने कहा था उसे वही जो अक्षिस्तम इत्यादि समय वामनी भाम गुणों को इस गुणों विशिष्ट जो आत्मा उसकी उपासना करते हैं जोड़ो जो ऐसा करते हैं जोड़ो प्राण सहिताम अग्निविद्याम स और प्राण सहित अग्निविद्या का भी जो उपासना करते हैं तेसाम अन्य कर्म भवत माभूत उनके लिए अन्य कर्मों ने अंतिष्ट आदि कर्म हो चाहे न हो सर्वथा भी ते ये इतना लगाने वाला ते लगेगा जो ऐसा करने वाले हैं ते ये अर्चिसम एवं विषम विषंति इत्यादि लगाना करना ये आगे भाष्य में कहते हैं अर्चिसो अर्थिर देवताया अहर अहर अभिमान देवताओं का अर्चिस ऐसा मंत्र है अर्चिस माने पंचमी अर्चि से मानी अर्चि अभिमानी देवता अर्चित जो देवता है अर्ची अभिमानी देवता है उससे वहां पहुंचे थे तो वहां से अहर दिनाभिमानी देव को प्राप्त हो जाते हैं अर्ची अभिमानी देवता उसको दिनाभिमान देव को सौंपते हैं ऐसा होता है और अहराभिमानी देवता और अहना आपूर्मा पक्षमता और अहराभिमानी देव से अहना पंचमी अहराभिमान देव से क्या होगा आपूर्माण पक्ष को प्राप्त होगा माने आपू शुक्ल पक्ष को प्राप्त होगा अपूर्विमाण पक्ष मान शुक्ल शुक्ल पक्ष देवता शुक्ल पक्ष अभिमान जो देवता है उसको प्राप्त होगा और आपूर्णमाण पक्षात जो शुक्ल पक्ष अभिमान देवता है उससे पंचमी है षणमासान उदम उत्तरां दिशम ए सविता छह महीना जो उत्तर दिशा के तरफ उदय होता है सविता ए माने उदय होता है जाता सविता तान उन विमान देव को प्राप्त होगा उत्तरायण देवताम या देवता होंगे उत्तरायण देवता उसको प्राप्त होना है और तेज्य उस उत्तरायण देवताओं मासे तो देवता देवता देवता से मासेभ्य छह महीना का अभिमान रखने वाले देवता हैं उनसे उत्तरायण देवताओं से संवत्सरम मान संवत्सराभिमान विमान देवताम संभत्सर होगा तो संवत्सर देवताम संभसराभिमान देवता को प्राप्त होगा तथा संवत्सराभिमान देव से आवाज संभसरा आदित्यम आदित्य को प्राप्त होना आदित्य स्वयं देवता है वो अभिमानी लेने की जरूरत नहीं आदित्यम आदित्य चंद्रमसों और आदित्य से चंद्रमा को प्राप्त होगा और चंद्रमसो विद्युत चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होगा ये कहा तत् तत्र उसके बाद तत् मंत्र है तत् तत् करके कहा तत्पुरुषो अमान वाय तत्माने तत्र यह अर्थ करते तत्माने तत्र माने तत्र तत माने तत्रा। तत माने तत्माने तत्स्थान यह अर्थ करना उस वहां रहने वालों को वहां पहुंचे हुए जो लोग हैं उस विद्युत लोग में रहने वालों को तत्माने तत्वस्थान तान पुरुष तान वो जो पहुंचे हुए हैं विद्युत लोग तक तो पहुंचे हुए हैं जो, जो उपासक लोग उनका उनको पुरुष का कोई पुरुष कोई पुरुष ब्रह्मलोक ब्रह्मलोकानत्य ब्रह्मलोक से आ आत्य आकर के ब्रह्मलोक से आ करके अमानव पुरुष का विशेषण है अमानव मनु के सृष्टि में होने वाला नहीं है अमानव मानव्याम सृष्ट हो भगव मानव मनु के सृष्टि में होने वाले को मानवीय सृष्टि में जो होता है उसको मानव कहा जाता है किंतु न मानव अमानव जो मनु के सृष्टि में नहीं है उसको अमानव कहा जाता है मान ब्रह्म के मानसिक संतान है वो मनो संतान में नहीं आते है। उसके पहले वाला है। ऐसा पुरुष आता है वहां से ब्रह्मा के मानसिक संतान आता है, ऐसा आकर के सब पुरुष जो अमानव पुरुष है वह तानान ब्रह्म सत्य लोग इन जो विद्युत लोग पहुंच के बैठे हुए थे लोग उपासक लोग उनको एनान माने उन पुरुषों को ब्रह्म माना सत्यलोक स्तंभ ब्रह्म कौन सा ब्रह्म पर वेदांत प्रतिपादित ब्रह्म नहीं सत्यलोक में स्थित ब्रह्म जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं हिरण्यगर पर कहते हैं जिसको वहां पहुंच जाते हैं ब्रह्म शब्द कहता है सत्यलोक स्तंभ का सत्यलोके तिष्टती थी सत्यलोक स्थम सत्यलोक स्तंभ सत्यलोक पे रहने वाला जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को प्राप्त कराएंगे क्यों उपासक कारण को प्राप्त नहीं होगा कार्य ब्रह्म को प्राप्त होंगे क्योंकि ब्रह्मसूत्र का, कार्य बादरी अश्य गति को पत्थ्य ऐसा ब्रह्मसूत्र है ये जो इस तरह से जाने वाले की कौन से ब्रह्म प्राप्त करेगा वो कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म विचार किया कार्य पर क्यों बादरी आचार्य बोलते हैं कार्य ब्रह्म क्यों गति कारण ब्रह्म प्राप्त तो होने के तो नतस्य प्राणा उत्क्रामती अत्र नहीं आते कहा उसके तो गति है ही नहीं वो तो अगति वाला है हाँ? उसकी गति होती नहीं है वो कहां गया पता ही नहीं लगता उसकी ऐसा है शकुनी नाम इध आकाशे जले पारीचर से गति न बिंदते यद्व तदवत तदवत ब्रह्... ब्रह्म विदो गति ऐसा कुछ है उसी प्रकार है माने जैसे आकाश में पक्षी कहां चली आती है उसके पदचिन्ह नहीं पकड़ा सकता कोई किधर गया पक्षी जैसे गाय कहा गए पद चिन्ह से पता लग जाता है गो आदि जो खो जाती है तो उसके खुरी के चिन्हों को देखते देखते जाते पहुंच जाते हैं उसको पकड़ लाते हैं वैसे पक्षी किधर चली गई पता नहीं लगता परिचय में नहीं पो सकते और जल जल जितने भी हैं जल में चलने वाले के परिचि ऐसे उनको नहीं पकड़ा जाता किधर गया मछली कहां गई पता नहीं लगेगा शकुना आकाशे जली गति में दिल गतेम गति ऐसे कहा है ब्रह्मता की गति में ऐसे पता ही नहीं रहता कहां गया है वो जाता ही नहीं अतः से प्रमाण उतक ऐसा आया अतर संबंध उसके तो अगति है गति नहीं है वो तो अगति वाला होता है जाने वाला नहीं होता जाने वाले तो उपासक या कर्मी ये जो तो ही होते हैं उपासक की चर्चा है सत्य लोग तो गवाई ती क्यों मुख्य ब्रह्म प्राप्त क्यों नहीं होगा इतनी बड़ी उपासना करके अब बैठा हुआ है तो मुख्य ब्रह्म क्यों नहीं गौण क्रम की प्राप्ति क्यों कार्यक्रम क्यों तो कथा गंत्री गंतव्य गमित्रित्वेशनता तो उपासक गंता है जाने वाला है और गंतव्य <usiss Ehini> है ब्रह्मलोक पहुंचना है ब्रह्मलोक और गमयत्री तो ले जाने वाला व्यक्ति क्या है आदिवासिक देवताओं की चर्चा हुई ले जाने वाले देवताओं की भी चर्चा हुई है गंत मान गा व्यक्ति और गंतव्य जो प्राप्त प्राप्त वस्तु है ब्रह्मलोक और गमायत्री ले जाने वाले आतिवाहिक देवताओं की चर्चा है इसलिए मुख्य ब्रह्म प्राप्त नहीं कर सकते कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त करेंगे ये बताया जा रहा इसलिए सत्यलोकस्तम कहा गया ब्रह्म गमायी का अर्थ ब्रह्म माने सत्यलोकस्त ब्रह्म ये कहा सन्मात्र ब्रह्म प्राप्त हो तद अनुपत्य करें तो ब्रह्म है सदैव सौम्य दिवंग द्वितिवादी जो सन्मात्र ब्रह्म है उसके प्राप्ति में तद तो अनुपत्ति एक गंत्री गंतव्य गमयत्री की उपस्थिति हो नहीं सकती मुख्य ब्रह्म प्राप्ति में न गंता रहेगा न गंतव्य स्थान रहेगा न ले जाने वाले ग्री गमयत्र कोई होंगे तीनों की सिद्धि नहीं हो सकती जब यह तीन की चर्चा है तो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होना है स्वाण तो ब्रह्म गमैत्री आया हुआ है तो ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म रहेगा सन्मात्र ब्रह्म प्राप्त हो तद अनुपत्ति है कहा एक तर्कदेव है जो सन्मात्र ब्रह्म है उस माने मुख्य ब्रह्म उसके प्राप्ति में ये तीनों नहीं हो सकते तब माने तेसाम अनुपत्ति तद होने तो ये तीनों गंत्री गंतव्य गमैत्री ये तीनों हो नहीं सकता ब्रह्म ब्रह्म पेत सदब्रह्म तो यही है पहले ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करेगा जा करके प्राप्त करना नहीं ब्रह्मा है ब्रह्म ब्रह्मा होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करेगा ऐसी स्थिति है। वसन ब्रह्मा पेटी ब्रह्म होता हुआ है अहम होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त होगा इति ही तत्र वक्तुम न्याय उस मुख्य ब्रह्म में तो यही कहना उचित है ब्रह्मी वसन ब्रह्मा ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है इति ही तत्र वक्तुमत तत्मण मुख्य ब्रह्मी मुख्य ब्रह्म में भी एक आना है। आ, गंता गंतव्य गमयत्री ये सब होते नहीं है इसलिए यहां एक नान ब्रह्मलोकम एना ब्रह्म, ब्रह्म गमयती कहा हुआ है पहुंचाता है कहा ब्रह्म माने सत्यलोकस्थ ब्रह्म को लेना कार्य ब्रह्म को लेना यहां ब्रह्म शब्द करता का कार्य ब्रह्म इस मंत्र का एक क्योंकि मुख्य ब्रह्म प्राप्ति में छठे तो अध्याय में बताएंगे इसी सिद्धांतों के बारे में सर्वभेद निराशेन सर्मात्र प्रतिपत्ति भक्षती है सारा भेद स्वगत सजातीय विजातीय तीनों भेद से रही उस आत्मा में स्वगत भेद नहीं अवय वाला नहीं जैसे यह शरीर हमारा हाथ पैर वाला है कुछ हाथ पैर आदि कुछ भी नहीं अपानी पा दो हाथ पैरा दि नहीं अवयव भेद नहीं और सजातीय भेद में वो जैसा दूसरा होगा जैसे एक मनुष्य तो दूसरा मनुष्य एक जैसा दूसरा मनुष्य होता है ऐसा दूसरा कोई नहीं वो भी नहीं उससे भिन्न कोई होगा विजातीय का भेद होगा वो भी नहीं स्वगत भेद भी नहीं सजातीय भेद भी नहीं विजातीय भेद नहीं सभी भेदों का निराश करके खंडन करके सन्मात्र ब्रह्म प्राप्ति छठी अध्याय में बताएंगे तत्व मसीह करके बताएंगे सब भेद के निराश पूर्वक जो शोधित हुआ जीव को कहेंगे तुम वही हो ऐसा सारे भेद जितने भेद विशेष हैं इनको हटा करके हटाने के बाद जो बचा हुआ तत्व तो होगा चेतन उसको कहेंगे तुम वही हो तत्व तो ऐसा ठीक सर्वभेद निराशे न सन्मात्र बक्षति। ये संपूर्ण भेदों के निराश स्वगत सजातीय विजातीय सभी भेदों के निराश के द्वारा खंडन के द्वारा सन्मात्र की प्राप्ति बक्षती आगे स्मृति कहेगी कहा कहेगी ष्ठ कहेगी अध्ययन अध्याय बताएगी सदैव सोमेदिवग्रक्षित एक विवादित ऐसा करके बताएगी वह कहते हैं नदृष्टो मार्गो अगमन आय उपदृष्ट नहीं कहते हैं देखो भाई जो एकत्व तो मार्ग है अहम ब्रह्माष्टमी वाला जो मार्ग है मुख्य ब्रह्म प्राप्ति मार्ग वो एकत्व तो मार्ग वो मार्ग जब तक अज्ञात रहेगा अदृष्ट रहेगा तब तक आगमन के लिए नहीं होता वो एकत्व तो प्राप्त करना है तो ज्ञात होने पर भी आगमन होगा जाना बंद होगा कब होगा ज्ञात होने पर ही दीदी का दृष्टान्त दिया है घर के नीचे आपके पूर्वजों ने जमीन को खोद करके माने द्रव्य काट दिया था धन काट दिया था किंतु जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप दरिद्र ही रहेंगे अज्ञात धन आपके काम नहीं आता जब कोई महापुरुष बता देगा अरे भाई तेरे घर में धन है नीचे तो तब बोलेगा धन मिल गया मिल गया बोलता है धन मिला हुआ था पहले किंतु तो अज्ञात धन काम नहीं आया ज्ञात होने पर काम आता है इसी प्रकार अज्ञात आत्मा काम नहीं करेगा अज्ञात ब्रह्म काम नहीं कर सकता ये बोलते हैं जब तक अज्ञात रहेगा तब तक अगमन मार्ग प्राप्त तो नहीं होगा कौन सा मार्ग आने जाने वाले मार्ग चलेगा आने जाने वाले मार्ग में कार्य ब्रह्म मिलना आपको कार्य ब्रह्म नहीं मिलेगा एक कारण जात नहीं न सर अदृष्ट हो माने अज्ञात जो अदृष्ट अज्ञात ब्रह्म है अदृष्ट मार्ग होने अज्ञात मार्ग आत्मा को जाना नहीं ब्रह्माश भी जाना नहीं अपने ऐसा मार्ग है वो मार्ग अगमानय न उपतिष्ठते आगमन के लिए वो उप, उपस्थिति नहीं होती वो मार्ग की माने अगमन वाला जो जाना नहीं ऐसा मार्ग आगमन मार्ग ले नहीं सकता प्राथमिक कर नहीं सकता कौन अदृष्ट जब तक अज्ञात रहेगा ज्ञात होने पर अगवन मार्ग प्राप्त होगा क्यों श्रुति बोलती है स एनम अभिदितो न भुनकती स माने परमात्मा अभिदिता सा जो अज्ञात परमात्मा है अविदिता सा अज्ञात जो परमात्मा है अज्ञात आत्मा एनम माने इस साधक तो इस साधक को न भुनकती न पावेती रक्षा नहीं कर सकता जब ज्ञात होगा परमात्मा वही रक्षा करेगा तभी होगा ज्ञात होने पर ही होगा अविदिता सह सने परमात्मा वो जो परमात्मा है अविदित जब तक अज्ञात रहेगा तब तक एवं साधक इस साधक को न बुनकती न पालेगी रक्षा नहीं करता ज्ञात होने पर ही संसार बंधन से रक्षा करेगा कर्म मुक्ति तो होगी इसकी वह जाकर के ज्ञान होगा इसको ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं हुआ ना वह फिर ब्रह्मा जी उपदेश करेंगे वहां वहां से क्रम मुक्ति कैसे उपासना क्रममुक्ति साधन है सद्योमुक्ति नहीं है सद्योमुक्ति का तो ज्ञान ब्रह्म होना चाहिए हम ब्रह्मास्मि जैसे मैं मनुष्य होंगी जितना विश्वास है इतना विश्वास हम ब्रह्मास्मि में होना चाहिए जितना आप में विश्वास है कोई भी आपको जुड़ला नहीं सकता तो मनुष्य नहीं है कहने पर नहीं मानते आप पूरा विश्वास है इतना विश्वास यदि वहां हो जाए अहम में वो ज्ञाप करना होगा तभी आपकी रक्षा करेगा तब तक रक्षा नहीं करेगा यही है न चल अतृष्टो मार्गो हो अगम आय उपतिष्ठ कहा माने जो तो अद्वैत मार्ग है वो मार्ग एकत्र स्वरूप तो जो मार्ग है वो जो वो मार्ग अगमानय न उपतिष्ठा दे जब तक वो ज्ञाप नहीं होगा तब तक अगमन आगा, के लिए नहीं होगा यातायात बंद नहीं होगा उसके लिए समर्थन होता पार कर जब वो ज्ञात होगा तभी अगमन के लिए समर्थन होगा ठीक क्यों अन्य स्तुति बोलती है स एनम अभिदितो निक अभिदितो सो अज्ञात ब्रह्म है वो परमात्मा अज्ञात परमात्मा एनम मैंने साधगम न बुनौती न पालती उसकी रक्षा नहीं कर सकता ज्ञाती रक्षा करेगा एस देवपथ इसी को देव मार्ग बोलते हैं ये जो अर्चिरादि मार्ग जो गया ब्रह्मलोक पहुंचा इसको देव मार्ग कहते हैं दो दो सड़क है यहां से जाने का दो मार्ग एक देव मार्ग है एक दक्षिण कर्म मार्ग है एस देवपथ देवैर अर्चिरादिर्गमायत्री तेना अधिकृत उपलक्षिता पंथ देवपथ्य है उन अधिकारियों के द्वारा अधिक विषय बना हुआ मार्ग होता है इसलिए इसको देव मार्ग कहा देव पथ क्यों कहा? माने देव ही देवताओं के द्वारा कौन अर्तिरादि जो देवता है आदि देवता उनके द्वारा देवई गृत्व ग ले जाने वाले हैं वो मार्ग में इस मार्ग में अर्तिरादि देवता हमको ले जाते हैं आगे गवयत्रित्व अधिकृत जो अधिकारी देव के अर्तिरादि देव, देवता उपलक्षित है उसके द्वारा उपलक्षित है मार्ग है देवताओं के द्वारा उपलक्षित मार्ग है ये इसलिए इसको देवपथ कहा अर्चिता पंथ लक्षिता पंथ था देवपथ इत दे। इतने मात्र नहीं ब्रह्म पथ भी बोला है आगे देव ब्रह्म पथ एस देव पथ और ब्रह्म और पथ इसको ब्रह्म मार्ग भी कहते हैं क्या बोलते हैं कार्यक्रम में पहुंचाने का मार्ग है जैसे यहां से ऋषिकेश मार्ग इधर इधर गंगोत्री मार्ग गंगोत्री पहुंचाने वाले को गंगोत्री मार्ग ऋषिग पहुंचाना वाला ऋषग मार्ग हरिद्वार मार्ग ऐसा बोलते हैं भटवारी मार्ग लिखा है यहाँ से जाओगे तो भटवारी पहुंचोगे आप इसी प्रकार ब्रह्म के पास पहुंचाने वाला मार्ग है इसलिए ब्रह्म पथ कहा जाता है किस मार्ग को? एक कोय मार्ग को ब्रह्म पथ भी यही है ब्रह्म गंतव्य ब्रह्म क्या है गंतव्य पदार्थ है पहुंचने का स्थान है उपासना ब्रह्म में पहुंचता है गंतव्य है पहुंचने का स्थान ब्रह्म गंतव्य ब्रह्म गंतव्य वस्तु है प्राप्तव्य हम वहां पहुंचना है तेना जो उपलक्षित क्योंकि ब्रह्म के द्वारा उपलक्षित मार्ग है मान यह मार्ग वहां पहुंचने वाला है ब्रह्म के पास इसलिए यदि ब्रह्म पथ इसलिए ब्रह्म को बोलते हैं इसको देवताओं के द्वारा उपलक्षित होता है आतिवाहिक देवता है इसलिए देव और गंतव्य जो ब्रह्म है प्राप्तव्य ब्रह्म है वहां पहुंचता है मार्ग जादे जादे वहां ठोकर लग जाए ब्रह्म में जाने वहां पहुंचता है मार्ग इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म इसका ब्रह्मपथ भी कहते हैं उत्तरायण मार्ग को एक कहा प्रतिपद्यमाना मंत्र में आगे इस मार्ग से ब्रह्मलोक जाने वाले इस लोग इस मार्ग से जाने वाले अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाने वाले एतें प्रतिपद्यमाना मान गच्छन था इस, इस मार्ग से जाने वाले लोग हाँ। ब्रह्म म मानवम मनु संबंधन मनु सृष्टि लक्ष्मण आवर्तन नावर्तन इस मार्ग से ब्रह्म के तरफ जाने वाले जो लोग लो हैं वो लोग इस मनु की सृष्टि में वापस नहीं होते मानव आवर्तन नावर्तन ये मनु की सृष्टि आवर्त वाला है बार बार घड़ी यंत्र के समान में डालने वाला है एक मनु के काल में कितने बार हमारे जन्म और मृत्यु होती रहेगी जन्म और मरो जन्म मरो चलता रहता है मनु की आयु लंबी आयी है किन्तु ये जो उपासक होंगे इस तरह से गए हुए उपासक कहा इसके लिए इस मनु के जिस, जिस मनु काल में मनु के सृष्टिकाल में गए हैं परम लोग जब तक वो मनु रहेंगे जीवित रहेंगे तब तक उनको वापस नहीं होना पड़ता आगे दूसरे मनु आने पर वापस होना पड़ेगा ये कहना चाहते हैं इसलिए इधम विशेषण लगा दें इम मानव का इस मनु की सृष्टि में जिस मनु के सृष्टि काल में गए हैं अधिकार काल में जब तक वो मनु है तब तक वापस नहीं गए थोड़ा शांति से काफी दिन वहां आराम से रहेंगे कहा प्रतिपद्य गए इस मार्ग से जाने वाले लोग जान, ब्रह्म ग्रह्म को जाने वाले लोग ब्रह्म गतिपद्यम मानी ग्रह्म कहां जाने वाले ब्रह्म को पास जाने वाले लोग इम मानव माने मनो संबंधीनम इस मनु संबंधी मनोर सृष्टि लक्षण मनु के सृष्टि स्वरूप ये संसार है आवर्तम ये बार बार आवर्तमान माने भंवर होता है इसी प्रकार ऐसा ये भंवर है, है चक्र में एक, एक छुटो तो दूसरे पर पढ़ो एक छुटो दूसरे पर पढ़ो ऐसी स्थिति नावर्तनते इसको प्राप्त नहीं होते कहा माने आवर्तनते अस्विन जनन मरण प्रबंध प्रबंध चक्रारूढ़ा घटी यंत्र पुना, आवर्त है आवर्तम्य नावर्त नावर्तनते करने के बाद का अर्थ करना पड़ेगा पहले आवृत्ति होती है बार बार आना जाना चलता है किन क्योंकि न्याय लगाने के लिए पहले न्याय विरोधी को पहले बोलना पड़ेगा आवर्तनते का अर्थ करना पड़ेगा पहले फिर ना आवर्तन दे ना आवर्तन थे ऐसा करना पड़ेगा आवर्तनते मैने अश्विन जनन मरण प्रबंध चक्रा रूढ़ा ये जन्म मरण के चक्र में आरूढ़ है जो सारे प्राणी जन्मो मरो जन्मो मरो घटी यंत्रवत जैसे घड़ी के कांटा ऊपर गया तो नीचे आया ऊपर गया तो नीचे आया चलता रहेगा घूमता रहेगा इसी प्रकार ये सब घूम रहे हैं छोड़ा, छोड़ा तीसरे में घूम रहे संसार या आवरता है भवर में पड़े हुए हैं यह भवर में पड़ा हुआ है घटी यंत्र जैसे घटी के समान घड़ी के समान घड़ी के कांटे घूमते रहते हैं इसी प्रकार पानी होगा एक शरीर छोड़ना दूसरा पकड़ना फिर वो छोड़ना तीसरा पकड़ना जो मिला उसमें संतुष्टि नहीं है इसको दूसरा चाहता है फिर वहां पहुंचेगा वहां संतुष्टि नहीं है इसको फिर तीसरा चाहेगा पासपोर्ट पूरे चौदह भुवन का पासपोर्ट बना हुआ है बीजा बदलता रहता है चलता रहता है जो शरीर बदलना मानी बीजा बदलना पासपोर्ट चौदह भुवन का है घूम रहा है यहां चौदह तले तो तो का मकान मुकाम घूम रहा है कभी यहां कभी वहां कभी चल रहा है बस बीजा बंदो घूमते रहो ये चलता है तो कभी आवर्तन दे माने घूमते हैं अस्विन जनलमरण प्रबंध जन्म मरण का जो प्रवाह चल रहा है प्रबंध प्रवाह जन्मो भरो जन लो जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन ये दिन रात का प्रवाह चलता है बंद कभी नहीं होता एक एक लगा हुआ है दिन समाप्त हो गया तो रात्रि रात्रि समाप्त हो गया दिन इसी प्रकार जन्म समाप्त हो मृत्यु मृत्यु समाप्त हो जन्म जा, से द्रुप मृत्यु जन्म ऐसी तुम्हारे ज्यादा रुक नहीं पाता जहां पहुंचेगा थोड़ा चाय पानी पिया फिर आगे ये चलेगा इसका अब यहां बैठा हुआ है कुछ दिन के बाद में आगे दूसरे में जाना चलता रहता तो आवर्तक यह होता है आवर्तनते अस्मिन जनन मन प्रबंध चक्रारूढ़ा कहा ये जन्म और मर रूपी चक्र में आरूढ़ हुए हैं लोग सारे प्राणी जमवो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो ये चल रहा है सारे प्राणी की स्थिति ऐसी है गद्या की तैवावर्त आवर्तांतर मार देव पंचदशमी बीज बोलते हैं ऐसा बोलते हैं ये जीव जो है ना नदी में पड़ा हुआ कीड़ा था एक कीड़ा गलती से नदी में पड़ गया पड़ गया तो वो नदी में भंवरे होते हैं एक भंवर पर गिरा नीचे पहुंच गया, नीचे ले जाता है फिर आगे जाके ऊपर आ जा फिर दूसरे भावरे पड़ गया ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा अपने आप को तो किनारा लग नहीं सकता उस स्थिति में कोई दयालु मनुष्य के दृष्टि पड़ जाएगा उसके ऊपर वो निकाल करके बाहर कर देता है तो फिर पेड़ के नीचे जा करके बैठ जाता है इसी प्रकार जो एक शरीर के बाद दूसरे शरीर दूसरे के बाद तीसरे शरीर का हड़ करने वाला जीव है इसको कोई सदगुरु पी जाए अरे भाई तू यह हड़मान का पुतला मनुष्य नहीं है तू सचिदान आत्मा है ऐसा करके निकाल दे यहाँ से कोई इस भर से निकाल दे तो फिर शांति से बैठ पाएगा तब तक नहीं बैठ सकता क्यों क्रुते कर्म घोगा कर्म कर भुन जी कई आवर्तन कर्मांश कहा विद्यारण स्वामी कहा कर्म क्यों करता है ये प्रश्न उठा करते कर्म इसलिए करता है भोग करने के लिए कर्म करेंगे आगे जाके भोग करेंगे क्यों खाते पीते क्यों है कहते काम करने के लिए जब मजदूर को पूछो तो हम क्यों काम करते हो बोले काम नहीं करते खाएंगे कैसे यही उत्तर होगा खाते क्यों पूछो तो क्या बोलेगा खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे यही स्थिति है कर्म भोग कर्म कर तुम से जाते कर्म किसके लिए करता है भोग भोगने के लिए और भोग किसके लिए भोगता है कर्म करने के लिए यही चलता रहेगा जीवों की स्थिति यही है कुरुते कर्म भोग आय कर्म कर नद्या कीटैं परमाशुते जैसे नदी में पड़ा हुआ कीड़ा एक से बमर से छोटा जैसे तैसे दूसरे भवर पड़ जाता है दूसरे पहुंच जाता है इसके लिए जीवों की गति ऐसी ऐसा है। तो एक बोलते हैं नावर्तनते आवर्तन नावर्तनते ये जो भ्रमणशील संसार है इस मनु की सृष्टि में वह वापस नहीं होते कहना है इसके लिए बोलते हैं आवर्तनते अश्विन इस संसार में आते हैं घूमते हैं कैसे जनन मरण प्रबंध चक्रारूढ़ जन्म मरण रूपी प्रवाह चल। प्रवाह चलाने वाला जो चक्र है उसमें आरूढ़ हुए उस चक्र में आरूढ़ है जीव घटी यंत्र जिसमें घटी यंत्र बोलते हैं जो घड़ी होती है कांटा घूमता रहेगा हमेशा कभी ऊपर तो कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे घूमता रहेगा इसी प्रकार यहां भी पुनर् पुनर् बार बार जैसे घड़ी के कांटा बार बार आने जाना कर रहा घूम रहा है इस प्रकार ये भी घूम रहे संसार में शरीरों में घूम रहा है कहाँ घूम रहा है एक शरीर के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ये इस शरीर में घूम रहा है और तम ना प्रतिबंध इस चक्कर में नहीं पड़ती है ये उपासक लोग मानी लंबे समय शांति से एक जगह बैठे रहेंगे यहाँ बार बार होता है इतना नहीं होता है बाद में आना तो पड़ेगा मन के कार्यकाल समाप्त होकर उनको आना पड़ेगा इनका शासन बदल जाएगा दूसरा आदमी खदेड़ देगा उसको इति द्विरक्ति दिविव्यक्ति जो नावर्तनते नावर्तनते दो बार कहा है मंत्र में इसलिए सफलाया विद्याया परिसमाप्ति परिसम्ति प्रदर्शन था फल के सहित विद्या के समाप्ति दिखाने लगे फल भी बताए ब्रह्मलो की प्राप्ति इस उपासना का फल विद्या माने उपासना तो फल के सहित विद्या के सफल फल फल सहित सफला विद्या उपासना परि समाप्ति फल के सहित पूरे फल के सहित इस उपासना की समाप्ति के लिए दो बार कहा नावक नावर तंत्र करके कहा सत्यलोकस्तम ब्रह्म शब्द करते सत्यलोक कर दिया सत्यलोक में स्थित ब्रह्म, ब्रह्म बता दिया मंत्र में ब्रह्म शब्द है भाषिकार ने पक्षपात कर दिया ब्रह्म माने कौन ब्रह्म सत्यलोकस्त ब्रह्म मुख्य ब्रह्म ने कार्य ब्रह्म बता दिया भाषिकार ने ब्रह्मा माने सत्यलोक स्तंभ कमाई थी ऐसा राष्ट्र में लिखा हुआ है सत्य लोक स्तंभ यदि देश व्यवच्छे न देश के गहरे में डाल दिया इस उपासकों को व्यापक ब्रम में नहीं दिखाया देश व्यवस्थे में क्यों व्याख्या है थे? देश के गहरा करके क्यों व्याख्या किया जाता है एक देश विशेष में पहुंचना है इसने सत्यलोक वाला ब्रह्म ऐसा क्यों व्याख्या की जाती है मुख्य ब्रह्म शब्द आवंबनम क्यों नोचे थे या, ब्रह्म शब्द ही तो मत्र में आया हुआ है पर सत्यलोकस्त शब्द है नहीं भाषिकार ने देख ब्रह्म, तो ऐसा क्यों मुख्य ब्रह्म शब्द का आलमन क्यों नहीं जाए शब्द का ये जो तो ब्रह्म शब्द आया इसका आलमन मुख्य ब्रह्म को क्यों नहीं लिया जाए क्यों नहीं कहा जाता है ये शंका आ गई तब कहते हैं अरे बाबा यहाँ पर गंता गंतव्य गमय गमयिता ये तीन बातें आई है जाने वाला पहुंचने का स्थान और ले जाने वाला तो मुख्य ब्रह्म प्राप्ति में तीनों नहीं होते हैं गंता भी नहीं होता और गंतव्य भी नहीं होता गमयिता भी नहीं होता एक वास्तविक गंत्री गंतव्य गमयत्री प्रदेश क्या हाँ। सत्य लोग वाला ही ब्रह्म प्राप्त करेंगे क्यों ऐसी उपदेषता है आतिवाही देवताओं की चर्चा है और गनता ये उपासक है जो जा रहा है और गंतव्य स्थान बता है ब्रह्म लोग इसलिए मुख्य ब्रह्म प्राप्त इनको नहीं होता टीपणी देश विदन देश देश विशेषावच्छिन्नता देश विशेष से के गहरा करके जो ब्रह्म को बताया सत्यलोकस्त ब्रह्म व्यापक ब्रह्म क्यों नहीं बताया मुख्य ब्रह्म ये शंका हुई तो कहा अरे बाबा सत्य मुख्य ब्रह्म ये प्राप्त नहीं कर सकते क्यों यहां गमता गंतव्य गमयता तीनों के तो उपदेश है टीका टीका महाराज ृतु दिया गंत्री एते दिया गमयिता होने से होने गं, होने से और होने से और सत्यलोकस्थम ब्रह्म सत्यलोक सत्यलोक स्थित ब्रह्म इनको प्राप्त होना है इन उपासकों को न मुख्यमंत्री संबंध मुख्य ब्रह प्राप्त नहीं होगा मुख्य ब्रह प्राप्त प्रह् अभी यथोक्त तो विवेषा भविष्य नीति आशंका पूर्वादी शंका करेगा मुख्य ब्रह्म प्राप्ति में ये तीनों शब्द प्रयोग हो सकते हैं गंता गंतव्य गमयता ऐसे हो सकते हैं ऐसे शंका करे तो उत्तर देते हैं सन्मात्र करके बात से उत्तर दिया सनमात्र ब्रह्म प्राप्त हो तद अनुपत्ति तो सन्मात्र तो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति में तो ये, ये होने गंता गंतव्य गमयता हो नहीं सकता कैसा तो मन अनुपत्ति तद उनकी उपत्ति हो नहीं सकते बताया ठीक है तद अनुपतेर माने न ताग्रिक ब्रह्म शब्द मिति से हाँ माने ये हो नहीं सकता है मुख्य ब्रह्म प्राप्ति में गंगा गम, गमयिता गंतव्य हो नहीं सकता इसलिए नाग्रिक ब्रह्म शब्द ब्रह्मशब्द इसलिए मुख्य ब्रह्म या ब्रह्मशब्द नहीं है ताग्रिक ब्रह्म मुख्य ब्रह्मात्र ब्रह्म मुख्य ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं होता ये अनुपत्ति ले सो रहे थे मुख्य ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकती उपासकों को क्यों गंता गंतव्य गमयिता पर बताया हुआ है इसी को स्पष्टीकरण कहते हैं जो अनुपत्ति है उसी पर। कहा ब्रह्म वसन ब्रह्मा पेती ही तत्व न्याय्यम यदि मुख्य ब्रह्म के विषय में चर्चा होती तो ब्रह्म वसन तो ब्रह्मा पेती ऐसा शब्द बोला ब्रह्म होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है बोलना चाहिए था यह नहीं कि गंता होकर के गंतव्य होकर के गमयिता होकर के नहीं बोलना चाहिए बोलना चाहिए यही ब्रह्म वसन ब्रह्माप्यति ब्रह्मा होता हुआ ही ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसा बोलना चाहिए था यही थी। ठीक है तत्र मुख्य प्राप्ति रोचते है तत्र शब्द में त्र वक्त तत्र शब्द मुख्य ब्रह्म की प्राप्ति में तो यही बोलना चाहिए हैं ब्रह्म वसन ब्रह्मा प्रति ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोला कस्य चाहिए सन्मात्र ब्रह्म प्राप्ति अत्र नाश्ते माने पूर्वादी शंका करता है किसी को भी सनमात्र ब्रम की प्राप्ति नहीं है यही ब्रह्म की प्राप्ति होनी है कार्य ब्रह्म जो गोलाब है सत्यलोक ब्रह्म यह दूसरा ब्रह्म कोई किसी को भी प्राप्त नहीं होता सनमात्र ब्रह्म किसी को भी प्राप्त नहीं होता ये शंका है कस्यचिद अभी सनमात्र ब्रह्म प्राप्ति अत्र नाश्ति है इस्लोक में किसी को भी सनमात्र ब्रह्म प्राप्ति हो नहीं सकती है यहाँ कोई तुम्हें सदम नहीं ऐसा शंका करे तो कहते हैं अरे बाबा छठा अध्याय पढ़ोगे ना पता लग जाएगा तुम्हें उत्तर देते हैं सर्वभेद सर्वभेद निराशेना न सन्मात्र बक्षति बक्षती श्रुति स्वयं कहेगी आगे छठे अध्याय में सारे भेद स्वगत सजातीय विजातीय सभी भेदों के खंडन के द्वारा सनमात्र प्रमति कथन करेंगे तत्व तो सब उपदेश करेगी छठे अध्याय में इस बक्षती का अन्वय करना छठे अध्याय की श्रुति से बक्षती बोला भाषिका में कहा कहेगा छठे अध्याय में कहेगी छठे अध्याय में स्तुति कहेगी शेष लगा रहा इतना लगा लगा जीवस्य जीव से रूप छठे अध्याय में जब देखते हैं वहां जीव की चर्चा है छठे अध्याय में तो उसके वास्तविक रूप यदि सन्मात्र ब्रह्म होता हो, होता है किसका जीव का से जीव था उसको ब्रह्म घोषित किया आगे जाकर के अच्छा जीव से सन्मात्र पारमार्थिक जीव के स्वरूप सन्मात्र ब्रह्म वास्तविक स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप जीव का यदि ब्रह्म है तो उपासक से अभी न गतिरुचिता फिर उपासक भी तो वही स्वरूप तो होगा और क्या होगा वो भी सन्मात्र ब्रह्म ही होगा उपासक जीव से थोड़ी भिन्न है जब जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है पारमार्थिक स्वरूप तो उपासक का भी वही स्वरूप होगा ब्रह्म ही होगा न गति रुपिता फिर गति कहना ठीक नहीं उसको उपासक और भी ब्रह्मा प्यति यही होगा कस्या ब्रह्मातिरिक्त स्वरूपा यह शंका है उपासक भी तो ब्रह्म से अतिरिक्त स्वरूप तो इसका भी तो नहीं है उपासक भी तो ब्रह्म ही है तो जीव का स्वरूप वास्तव में ब्रह्म ही है तो उपासक का भी ब्रह्म ही है तो उसके लिए गति नहीं कहना चाहिए फिर उपासक के लिए तो जीव को तो बोल दिया ब्रह्म वसन ब्रह्मा पेती और उपासक के लिए कहते गति बताइए इसको भी गति का ठीक नहीं शंका उठाए तो कहा न कहा नच अदृष्टो मार्ग हो अगमन आए उत्कृष्ट दे एकत्र तो लक्षण जो मार्ग है ना हम ब्रह्माष्टी मार्ग मार्ग जब तक अज्ञात रहेगा तब तक अगमन के लिए नहीं होता गमन ही चलता रहेगा तब तक अज्ञात होने पर जब ज्ञात होगा तब वो पालन करेगा आपका फिर आगमन के लिए हो जाएगा फिर आना जाना बंद हो जाएगा ज्ञात होने पर जब तक ज्ञात नहीं है आए तो स्वरूप तो आप उपासक का भी ब्रह्म ही है सबका ब्रह्म ही है स्वरूप किंतु जब तक अज्ञात रहेगा तब तक गमनागमन गमना चलता रहेगा बंद हो, हो तो गमना गमन बंद नहीं होगा जब ज्ञात होगा हम ब्रह्मास्मिक हो जाएगा तब गमनागम बंद है तो वही किन्तु हिरेण्य निधि के समान है घर में गड़ा हुआ धन के समान है अज्ञात है तो दरिद्र है जब तक धन अज्ञात है तब तक दरित्रे देखिए जब ज्ञात होगा तो फिर सेठ होंगे ऐसी यहां जब मैं ब्रह्म हूं ज्ञात होगा तभी गमागमन बंद होगा जब अज्ञात रहेगा जब तक मैं जीव हूं मैं उपासक हूं स्त्री हूं पुरुष है भावना जब तक रहेगी तब तक तो आगमन के लिए नहीं हो सकता ये वो मारगा अरे तो ब्रह्म ही है ये ब्रह्म होने पर भी घूमता संसार में तब तक जब तक ज्ञात नहीं होगा एका इक एकत्व तो लक्षण मार्गो हो अदृष्ट तो मार्ग क्या होते हैं एकत्व लक्षण मार्ग अहम ब्रह्माष्टी जो मार्ग है ये एकत्व तो स्वरूप मार्ग एकत्व तो लक्षण मार्गो हो न दृष्टशेत मान अज्ञातश्चेत यदि अज्ञात है वो मार्ग मैं ब्रह्म हूं ज्ञान नहीं है आ, ऐसा मार्ग अगमन आय नोपतिष्ठा फिर अगमन के लिए कुछ का ही होता उपस्थिति नहीं होता माना गमन के लिए होगा जब तक अज्ञात रहेगा तब तक गमन चलेगा संसार में गुमोग तो नहीं ध्यानिष्ठस माने उपासक जो उपासक है ना उपासकृष्ट एकत्र गमन बारह बारहती तो उपासक में द्वैत भाव है अभी तो है तो उपासक का स्वरूप ब्रह्म ही है किन्तु होने पर भी अज्ञात है नहीं ब्रह्मो ज्ञान नहीं है उसको नहीं ध्यान निष्ठ से मैंने उपासक निष्ठा मैं उपासक उपासक को अदृष्टम एकत्वम गमनम जो अज्ञात मार्ग है एकत्व तो मार्ग वह गमनम मारे पा रहे तो थे तो वो अदृष्ट मार्ग अगवन मार्ग है किंतु गमन को रोक नहीं सकता वो अभी उपासक को क्यों अज्ञान प्रतिबंधात उसमें अज्ञान बैठा हुआ है अभी ज्ञात नहीं हुआ है अज्ञान बैठा हुआ, हुआ अपना अज्ञान है ज्ञान व प्रतिबंधक बना हुआ है इसलिए वो आगमन मार्ग हो नहीं सकता उसका गमन करना ही पड़ेगा उसका उपासक तो का स्वरूप ही ब्रह्म ही है किंतु तो? जब तक अज्ञात आता है तब तक उसको पता ही नहीं है मैं ब्रह्म करके होकर इस विषय में कहते हैं एक शेर का बच्चे का उदाहरण देते हैं एक गये या बकरी लेकर के जंगल में चरा निकला गया तो एक छोटा सा बच्चा सावक शेर का जंगली शेर का साल बच्चा छोटा मां से बिछुड़ गया कहीं से बिछुड़ गया उसको दिखाई पड़ा वो गड़े गड़ेरिया को वो पकड़ा कुछ नहीं कह बच्चा छोटा बच्चा है लाया बकरियों के साथ कर दिया तो बकरी के साथ ही लाया बकरी के साथ ही रखा फिर दूसरे दिन बकरी के साथ ले जाता फिर बकरी के साथ आता करते करते वो संस्कार उसका आ गया बकरियों का संस्कार आ गया देखा देखी में घास खाने लग गया संसार का समर्गार गुण दोष गुणा भवन थी जैसे जैसे संबंध सं, मिलते वैसे दोष गुणा आ जाते हैं नाश खाने ना लगा म्याम म्या भी करने लग गया म्यामया करने लगा ऐसे था एकदम तो दूसरा जो जंगल का शेर था वो अब तो बड़ा हो गया था ये बकरी के साथ जाना आना किंतु तो उसको पता नहीं कि मेरा खाद्य है म्यामया करता है बकरी होकर के भावना हो गई उसकी संबंध होते होते ऐसा हो गया एकदम तो दूसरे जंगल का शेर भूखा था आहार ढूंढता हुआ आया या बकरियों को देखा देखते देखते अपने भाई वहां बैठा हुआ है खाता नहीं है ये देखा आश्चर्य पड़ गया वो वो अपना भूख तो उसका खो गया वो देखा ये इतना बड़ा ये बैठा हुआ है बकरी को न खा के घास खाता है क्या चक्कर है तो उसने बोला ये तो, तो, तो बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा तुम ऐसे खाएगा यह बोलता है अपनी बकरी भावना डाली हुई है उसने भावना उसकी बकरी भावना है और वो वो शेर है तो खाएगा उसने कहा वचन दिया मैं नहीं खाऊंगा डरता डरता गया तो एक कुए के पास गया ले जाकर बोल देखा गया देखो मेरा चेहरा देख हुआ छाया देखा और तू अपना देख एक जैसा लगा फिर उसके बाद उसने पहले वो अपने दाहरा उसने फिर दुराहा दहाड़ दाहड़ा को देखने पर बोला तो बकरी में शेर है तो विश्वास हो गया मैं शेर यही है अज्ञात हो गया उसको जब तक वो अज्ञात था वो शेर को अपने मानी सिंहत्व भावना का अज्ञात था तब तक उसका काम नहीं आया वो अज्ञात हो गया काम आ गया कोई राजपुत्र का दृष्टान्त देते हैं राजपुत्र बिछरा हुआ था ऐसे जाते जाते सामान्य होकर बैठा था बाद में मैं राजा हूं कल के ज्ञात हो गया ऐसा दृष्टान्त देते हैं तो कहा नहीं ध्यान अनिष्ट से अदृष्टम एकत्व गमनम जो उपासक होगा अभी उसको एक अज्ञान पड़ा हुआ है अज्ञात है ब्रह्मा इसलिए जो अदृष्ट एकत्व जो अज्ञात है वह अदृष्ट मार्ग बा रही तुम तो न पा रही थी उसको रोक नहीं सकता गमन हो नहीं पाता उसको क्यों अज्ञान प्रतिबंधा अज्ञान वहां प्रतिबंध रहेगा तस्व गमन भ्रांति उपासक तो गमन की भ्रांति है वास्तव में गमन नहीं होता है आत्मा का फिर भी भ्रांति तो है उसको मैं स्वर्ग लोग जाऊंगा जहां जाऊंगा वहां जाऊंगा वास्तव में आत्मा की गमन होता नहीं किन्तु भ्रांति है अपने परिचिन मान के बैठा हुआ है भ्रांति है व्यापक होता हुआ अपने को परिचिन्न मान के बैठा हुआ है देह मात्र का अपने परिचय देता है।, है तो व्यापक है किंतु ज्ञात नहीं है अज्ञात है तो उपासक को गमन की भ्रांति गमन तो नहीं होता उपासक उपासकिल वो ब्रह्म ही है व्यापक ब्रह्म है बस वास्तविक स्वरूप तो वही है ब्रह्म है किंतु तो गमन की भ्रांति हो रही इसकी परिचन्न मान के बैठा हुआ इसलिए गमन की भ्रांति तो हो ही सकती है यदा अथवा ये अर्थ करना एकत्व लक्षणों मार्गो न अवगतो न गमनाय मोक्षा उपक्षित भवती का अथवा ये अर्थ कर एकत्व स्वरूप जो मार्ग है अहम ब्रह्माशन मार्ग अवगत जब तक नहीं होगा तब तक न गमनाया माने मोक्ष आया उपस्थित न होती मोक्ष के लिए उपस्थित नहीं होता संसार के लिए रहेगा तो एक है अहम ब्रह्म सभी ब्रह्म है होने पर भी जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक मोक्ष के लिए वो मार्ग नहीं होता तो एक तो मार्ग तब तक संसार में वटन के लिए होगा एक कहा तमाणु ये मार्ग रक्षा नहीं कर सकता जब तक ज्ञात नहीं उसके स्तर की प्रमाण दिया स एम अभी न बदक अविदेता स अज्ञात परमात्मा अभिदित माने अज्ञात जो परमात्मा है ये न माने साधकम न मा। बनाती न पालेती अर्थ है स माने परमात्मा सपरमात्मा प्रत्यक्ष अज्ञात है अविदित माने किस रूप से अहमत्वे न अज्ञात प्रत्यक्ष अज्ञात मैं नम्मा हूं ज्ञात नहीं है सामान्य अहम का ज्ञान है मैं हूं सभी जानते हैं अहम का ज्ञान है परमात्मा भी है इतना भी ज्ञान है माने आस्तिक जाना है तो सभी जानते हैं परमात्मा है विश्वास है मैं हूं ये भी विश्वास है फिर क्या ज्ञान नहीं है ऐक्य ज्ञान नहीं है मैं कोई परमात्मा मैं हूं ये ज्ञान परमात्मा का ज्ञान भी है अपना ज्ञान भी है आस्तिक जनों के दोनों का ज्ञान है आस्तिक जन मानते हैं परमात्मा विश्वास है मैं हूं यह भी विश्वास है मैं हूं ये तो सभी मानते ही है आस्तिक लोग परमात्मा है यह भी मानते हैं किंतु ऐक्य ज्ञान है यह ऐक्य स परमात्मा स एनम अविदो नोने की जाए स माने परमात्मा प्रत्यक्ष अज्ञात अविदित माने यह अहम तु न अज्ञात सन ऐसे अज्ञात सन अज्ञात होता हुआ एनम अधिकारीणम मुक्ति प्रदान न पाले थे इस अधिकारी को एनम माने अधिकारी इस अधिकारी को मुक्ति प्रदान के द्वारा रक्षा नहीं करता मुक्ति नहीं दे सकता संज्ञान देगा प्रकृद्वान गति में गमन की बातें चल रही थी उसका उपसंहार उपसंघ ऐसा देवपथ है ये देवताओं के द्वारा उपलक्षित मार्ग है देवता लोग ले जाते हैं इस मार्ग में इसलिए इसको देवपथ कहते हैं जैसे दिल्ली में राजपथ है वैसे एक देवपथ है दूसरा देवता लोग आदिवाहिक बन के ले जाते हैं इस मार्ग में इसलिए देवभ है ऐस देवत है।, है, है गति फलम निगम और इसी को ब्रह्म भी बोलते हैं ब्रह्म गंतव्य होता है ब्रह्मपथ और इसके गति को जो फल बताया था उसके समापन करते एक न प्रतिपद्य इस मार्ग से जाने वाले लोग ब्रह्म को प्राप्त होने वाले लोग इस मनु के स्मृति काल तक वापस नहीं इमाम इति विशेषण कभी भी वापस नहीं होते बात नहीं नहींदम शब्द विशेषण लगाए इमान इस मनु के काल तक मनु का विशेषण इमम इस जो मनु अभी है इदमशनिकृष्ण जो मनु वर्तमान में उसी का करेगा इदम शब्द नजदीक का वाचक होता है नजदीक में जो मनु होगा अभी जो मनु कार्यकाल में वो भी मनु के कार्यकाल तक इम विशेषणा मनु का विशेषण इमम लगाया हुआ है इमान इस मनु काल तक दूसरे मनु काल में नहीं वापस होना पड़ेगा क्योंकि आप ब्रह्म भोगान लोक आप पुनरावर्ति लोग जिन्होंने गीता में कहा है ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती है या पुनरावर्ति नहीं होती है हाँ। माने दो तरह से ब्रह्मलोक जाते हैं एक तो होगा भोग भोगने की इच्छा से उपासना करके गए हुए हैं वहां जाकर ब्रमलो के भोग भोगने की इच्छा से गए हुए हैं उनको भी वापस आना पड़ेगा और एक दंड के रूप में पुरस्कार के रूप में में मिला है दंड के रूप में मिला होगा या ये उपासना ऐसी उपासना कर रहे हैं उनको वहां कर्म मुक्ति होगी वहां फिर ब्रह्म को उपदेश होगा फिर ज्ञान होगा वहां वहां से मुक्ति होगी ब्रह्म के साथ मुक्ति होगी ऐसा तो इमेषण अनावृत्ति अस्मिन कल्पे है अनावृत्ति जो बोला नावर्तनते करके जो अनावृत्ति बताई है इस कल्प की बात है आगे के कल्प में माने दूसरे मनु आने पर दूसरा कल्प शुरू होगा उसमें आवृत्ति होगी पुनरावृत्ति होगी होंगी कल्पांतर हेतु आवृत्ति रिति सूचित है इम विशेषण लगने से इस मनु के काल तक तो वापस नहीं होते हैं कल्पांतर मैंने अगला मनु के काल में वापस होंगे सूचित होता है आवर्त शब्द होती है इमाम मानबम आवर्तम कहते भंवर है संसार भंवर है जैसे नदी में भंवर होता है ऐसे भंवर इसके व्याख्या करते हैं आवर्तन आवर्तनते अस्मिन घूमते रहते हैं जिसमें जन्म जनन मरण प्रबंध चक्रारूढ़ा जन्म मरण के प्रवाह के चक्र में जो घूम रहे हैं जन्मो मरो जन्मो मरो प्रवाह चल रहा है धारा चल रही है कभी भी विच्छेद नहीं होता जन्म के बाद मरण मरण के बाद जन्म शरीर बदलता रहेगा ऐसे चक्र में आरूढ़ जो लोग हैं घटी अंदरगत जैसे गाड़ी घूमती रहती है ताड़ा घूमता रहेगा ऐसे यहाँ भी घूम रहे हैं संसार में यहां से वहां वहां से वहां वहां से चौरासी लाति होने वो घूमना यही आवर्त है ये कहा अच्छा ठीक मुझे सफलाया यथोक् गतिपूर्व गेड़ा फले में सहित आया इतिहात सफलाया विद्याया सफलावन जुक्तिरसफलाय विद्यादर्शनाथका सफला यथोक् गतिपूर्व विद्या का फल बता दिया पता उपासना का फल ब्रह्मलोक ब्रह्मा गतिपूर्वक गमन पूर्वक उत्तराण्कि पूर्वक फलेन सहित फल के सहित फल ब्रह्माब्रह्म उपाससन समुचिता कारण ब्रह्म उपासस उपासना यथोक् यथोक्के न कहा था यहाँ भी अभी सब आया यथोक् कार्य ब्रह्म के उपासना से समुचित कारण ब्रह्म की उपासना इस ईशावास परिषद में न, दो उपासना समुचित करना कहा सम्भूतिम तो विनाशम चाहिए विनाश नृति सम्भूत्या मैंने उपासक उपासना करनी हो तो दोनों कार्य ब्रम और कारण ब्रह्म मिलाकर उपासना करना चाहिए यहां से सीखना चाहिए प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रह्म दोनों प्रमुख समस्या किया केवल कारण ब्रह्म मात्र भी नहीं केवल कार्य ब्रह्म भी नहीं कैसा था कार्य ब्रह्म उपासना समुचिता प्राणो ब्रह्म करके कहा था यहां भी कार्य ब्रह्म समुच्चय कारण ब्रह्म उपासना यथोक्ता यही यथोक्त शब्द कार्थ है कहा न विद्या सहित अविद्या उपासना यहां पर विद्या शब्द का उपासना कही गई किंतु यहां पर कार्य और कारण करके जो बताया तो कहीं कर्म और उपासना तो नहीं है कहीं कर्म और उपासना समुचे तो नहीं है नई समझना कहा क्योंकि ईशावासिव ने सब कहा था अंतम तम पर सिंधि ये अविद्याम उपास तुय ये विद्या विद्या विद्या क्यों नद्यां से अविद्याम से तो वह सह अविद्यामृतिम तृप्व विद्याम स्मृति ऐसा कहा है एकादश मंत्र में जाके ऐसा बोला है तो वहां विद्या का अर्थ किया उपासना और अविद्या माने कर्म का ऐसा तो नहीं है कहते नहीं ना विद्या सहित अविद्या अविद्यावक्षिता यहाँ विद्या सहित अविद्या माने कर्म और उपासना विवक्षित नहीं है यहाँ कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म के उपासना खस है क्योंकि हमारे अंतकरण में तीन आवरण है मल विक्षेप आवरण तीन धर्म है कर्म के दुष्काम कर्म के द्वारा मल जिसका हट गया हो निष्काम कर्म करके जिसका मल हट गया हो माने मल माने विषय आशक्ति हट गई हो विषय भोगने की जो आशक्ति है वो तो हट गया तो मल हट गया मल मल हट गया हो उसके लिए फिर आगे कर्म की आवश्यकता नहीं होगी फिर क्या होगा विक्षेप शांत करने के लिए उपासना की होगी मैं मनुष्य बुद्धि गई नहीं मैं मनुष्य बुद्धि है अभी माने विषयों में तो आशक्ति वैराग्य पूर्ण वैराग्य है विषय आशक्ति नहीं है माने मल हटा हुआ है तो अभी विक्षेप है विक्षेप है मानी शरीर बुद्धि है मैं मनुष्य हूँ बुद्धि का ही नहीं इसके लिए उपासना करनी पड़ेगी तो उपासना करते समय में कार्य और कारण प्रमुख मिला करके करें बोलता है केवल कार्य प्रम नहीं केवल कारण संभूति विनाशों से उपासक और विक्षेप भी हट गया मनुष्य भाव भी हटा कंतु ऐक्य ज्ञान जब तक नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी फिर आवरण हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता अज्ञान हटाने के क्योंकि शरीर बुद्धि हटाये एक अलग बात है ऐक्य ज्ञान होना एक अलग है शरीर बुद्धि तो सुश्रुद्ध भी हट जाती है तो मोक्ष नहीं होता सुश्रुप्ति के भी शरीर बुद्धि नहीं है मनुष्य बुद्धि नहीं होती उस काल में किन्तु तो वहां मोक्ष नहीं होता मोक्ष के लिए ऐक्य ज्ञान की आवश्यकता है अज्ञान हटाने के लिए मल विक्षेप आवरण इस प्रकार से होता है यहाँ कही कहते हैं कार्यक्रम समुचता कार्यक्रम उपासना समुचिता कारण और उपासना इतोता है धुक्त शब्द अ कर्म न विद्या सहित अविद्या विवक्षिता यहाँ कर्म और उपासना समुचित नहीं समझना विवक्षित नहीं है तस्य इस अर्थ है कहा समय हो गया है थोड़ा हो गया a uh.